श्रीमतेम चंद्राय नम वरणसंघा रंद सा मपू मंगलाकर्ता वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीशनाथ सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरु परम परां विरारथ जल बीच सही अत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन परम प्रियन बंद तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र गूरत लख प्रगट सप्त जहाज गुरु पद कन् कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी करे भक्त भक्ति भगवं सबु चतुर्नाम बपुए के पदवंदन किए नाश विघ्न श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री पदमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़पोर गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष बुजमंडल धाम की जय, श्री, श्री गोपीश्वर महादेव की है श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री तुलसी महारानी की जय जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय श्री चातुर्मास्य रामकथा महामहोत्सव तो की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासी की जय श्री गौरांगलीला महामहोत्सव तो की जय जय जय श्री राधे हर हर महारे मिताई गौर हरि हरिशरणम भक्तवांछा कल्प तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूकपीठ में ठाकुर श्री नित्य किशोर नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद रामचरित मानस की क्रमिक कथा के माध्यम से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है कल साठ तक हुआ अपने नित्य पांच दोहे पांच के क्रम को पूर्ण करके थोड़ी चर्चा करेंगे दोहा संख्या साठ तक हो चुका है कल किरना बधन समेत चले सुरतल विष्णु बिरल महेश विहार चले सकल सुर जान बना सती नरत भयसंभ मेरे नरत पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो। तो में सादर देखन सो कहे कहूनी पापया वो महापविता जय सबई हटि हटक तब बोली बचन चक्रो सुनऊंकर a uh -huh. विधन विधंस विलोक भव रक्षा की समाचार जगति दीप रक्ष गति जति प्रकृषण दास मन फल सहित सब द्रुम नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहुवा श्रीराम जय राम जय भगवत कृपा से हम आप सब नाम वंदना का पवित्र प्रकरण श्रवण कर रहे हैं और यहां श्री मलुक की बिहारणी बिहारी जी की चरण सनिधि में नाम वंदना का आरंभ हुआ है तो श्री नाम की प्रतिष्ठा के लिए ही जो इस धरती पर पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह में श्री सची माता की दक्षिण कुक्षी से प्रकट भये हैं ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी जो नाम की प्रतिष्ठा के लिए ही प्रकट हुए अशेष जीवों को भेद शून्य होकर प्रेम दान करने के लिए जिनका अवतरण हुआ और श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का आस्वादन करने के लिए जिनका अवतार हुआ ऐसे महाप्रभु जी की लीला भी यही होनी चाहिए लगता इसीलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रच दी वैसे कल से लीला होनी थी नई गोशाला में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में पर बीच में ठाकुर जी ने यमुना जी को बुला लिया आ जाओ देख जाओ कहा लीला होनी है यमुना जी आ गई यमुना जी आ गई फिर यमुना जी के प्रकाश के आगे बिचारी बिजली कहा करे बिजली गुम हो गई चली गई बिजली और आजकल बिना बिजली के कोई काम होता नहीं है आधुनिक जो विज्ञान है वो सब बिजली पर आसारित है तो जो काम वहां होना चाहिए था निर्माण जो तेजी से चल रहा है वो हो नहीं पाया इसलिए कुछ विलंब हो गया तो जब तक वो भवन पूरी तरह ठीक से तैयार नहीं हो जाता तब तक श्री गौरहरी यहीं लीला करेंगे तो हम तो अपने मन में सोच रहे थे कि ये सब भगवान की लीला है महाप्रभु जी ने कहा कि तो पहले तो हम कीर्तन मलुपीठ में करेंगे अवतार की भूमिका वाली लीला तो यहाँ होगी बाद में आगे का चरित्र आगे होगा भैया गैया चराये वे लायक होंगे तब न गौशाला जाएंगे तो श्री महाप्रभु जी का दिव्य लीला दर्शन कल से यहाँ आरंभ होगा समय है साढ़े नौ बजे से लेकिन हॉल आप लोग देख रहे हैं आप लोग नौ ही बजे आ जाना नौ बजे आएंगे तो आपको ठीक से सामने बैठकर महाप्रभु जी की लीला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा नहीं तो फिर इधर उधर से ताका झांकी करनी पड़ेगी उसमें उतना संतोष नहीं होगा तो आप लोग कृपा करके 9 बजे आने का यहां कष्ट करें यहीं लीला दर्शन करें और लीला दर्शन के बाद फिर यहीं प्रसाद पाए प्रसाद पाके फिर अपना विश्राम करें फिर शाम को तीन साढ़े बजे फिर यहां उपस्थित हुए यही जब तक कि वहां सत्संग लीला मंडप तैयार नहीं होता तब तक यहाँ हम लोग लीला का कथा का स्वादन करेंगे बाद में वहां होगा नाम वंदना में गोस्वामी जी ने भगवान नाम का स्वरूप राम नाम का स्वरूप उसकी परिपूर्णता श्री नाम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है विधि हरि हर में वेद प्राण सो अगुन अनुपम गुण निधान सो सगुण से भी नाम श्रेष्ठ है और निर्गुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ है ये सब बात गोस्वामी जी कह चुके हैं और अंत में भोले बाबा का फैसला भी सुना चुके हैं ब्रह्म राम नाम रामचरित्र सत को महा महेश इसमें एक बात बहुत ध्यान देने की है ब्रह्म राम से नाम बढ़ ये तो ठीक है ब्रह्म राम से निर्गुण सगुण ब्रह्म दोनों से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है ये तो ठीक है लेकिन एक विशेष बात गोस्वामी जी कह रहे हैं बरदायक बरदान जो बर देने वाले हैं बरान ददाती थी बरदायका जो बर देने वाले हैं अपने उपासकों के अभिष्ट की पूर्ति करने वाले हैं उनमें वह सामर्थ्य उनकी नहीं है उनमें वह सामर्थ्य श्री नाम ब्रह्म की ही है वे राम राम न करते होते तो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि में भी वर देने की सामर्थ्य नहीं होती बर दायक बरदानी बर देने वालों में वर देने की सामर्थ्य देने वाला राम नाम ये विशेष बात सर्वोत्कृष्ट राम नाम है राम नाम कृष्ण नाम भगवन नाम हरि नाम, सर्वोत्कृष्ट है ऐसा स्वीकार करके परम नाम निष्ठ भगवान शिव ने सौ करोड़ रामायणों में से दो अक्षर ले लिए कल हमने ये चर्चा की थी आपके समक्ष कि सौ करोड़ में तीनों को बांटा देवताओं को बांटा धरतीवासी मनुष्यों को भी बांटा और अतल वितल सुतल महातल रसातल पातालवासी नाग दैत्य दानव इनको भी बांटा सबने बांटा रामचरितमानस का आश्रय सबने लिया रामायण का आश्रय सबने लिया बांटते बांटते बांटते बांटते सौ करोड़ में से केवल बत्तीस अक्षर बचे बोले ये भी बांटो तो दस देवताओं को दिए दस भूलोकवासी मनुष्यों को दिए दस नीचे के जो सात लोग हैं उन लोगों को दिए दो बच गए भगवान शिव कह रहे हैं शिव संगीता का श्लोक है राम नामना शिव काश्याम भूतवा पूिवा स्वयं स निस्तारे ते जीव रासीन काशी स्वर सदा श्री राम नाम का जप करके भगवान शिव स्वयं पवित्र होकर नित्य अनंत जीवों का उद्धार किया करते हैं राम नाम परम प्रकाशमान है और जो पवित्र हो चुके हैं उन पवित्रों को भी परम पवित्र बनाने वाला श्री हरि नाम है संसार सागर से तारने वाला है और इससे बढ़कर कोई दूसरा मंत्र इस भवन कोष ब्रह्मांड में इससे बढ़कर दूसरा कोई मंत्र उपलब्ध ही नहीं है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय पद्माण में भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कह रहे जपत सर्व सर्वमंत्राश्च पार्वती तस्मात्टिगुणम पुण्यम राम नाम लभ्यते भगवान शिव कह रहे हैं हे पार्वती जी संपूर्ण वेद के मंत्रों का कोई विधिवत जप करता है सभी मंत्रों का जप करता है उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा उससे करोड़ों करोड़ों गुणा पुण्य केवल एक बार श्री राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है बोले भैया नाम तो बहुत हैं, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए तो उसी पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं प्राण प्रयाण समय राम नाम सकृत स्मरे सभित्वा मंडलम भानोह पर धामा भी जैसे गीता में कहा ओम इत्यारम ब्रह्म ओंकार का प्रणव का उच्चारण करते हुए जो देह का त्याग करता है वो तो नई तिमाम ए सोर्जनो वो तो पुनः लौटकर संसार में नहीं आता मुझे ही प्राप्त होता है इसी प्रकार ऐसी लिखा है जो प्रयाण काल में एक बार श्री राम नाम का स्मरण कर लेता यहाँ भैया जी स्मरण नहीं उच्चारण नहीं लिखा स्मरण लिखा है मान लो बातचित्त कफादी के कारण वो बोल नहीं सकता अथवा शरीर में असक्ति हो रही बोल नहीं सकता पर मन में नाम की स्मृति हो गई तो भी काम हो जाएगा एक बार राम नाम का स्मरण कर ले वह प्रकृति मंडल का भेजन करके सूर्य मंडल का भेजन करके और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है विष्णु आदिनी नारा नामानि नारायणादी ना चाता देवर्षे देवर्सेता राम नामक पद्म पुराण में नारजी को समझाते हुए भगवान शिव कह रहे हैं के भगवान के अनेक सहस्त्र नाम सभी श्रेष्ठ हैं पर श्री राम नाम जापक को यह अनुभव करना चाहिए कि विष्णु नारायण आदि के जितने सहस्त्र नाम है वे सारे सहस्त्र नाम अकेले राम नाम के जब से ही हो गए उसी में सब आ गए अलग अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एक निष्ठापूर्वक नाम का आश्रय लें कहते क्या करें घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है बड़ी अशांति रहती है जो देखो सुबह रागत द्वेश कलह खटपट मन में शांति नहीं है भजन पाठ पूजा में मन नहीं लगता वास्तु वाले के पास जाओ तो बोले इसका वास्तु बिल्कुल बिगड़ा हुआ है ज्योतिष वाले के पास जाओ तो बोले राहु केतु की दशा खराब है हमारे महाराज जी कहते थे कि पंडितों की पूर्ति में ही सब राहु केतु पत्रा में ही सब राहु केतु जमा रहते हैं जाओगे तो किसने किसी को भेज ही देंगे कि केतु की दशा खराब है कि राहु की दशा खराब है कि शुक्र अनुकूल नहीं है कि मंगल अनुकूल नहीं है कुछ न कुछ बताएंगे और बोले डॉक्टर की जेब में सब रोग रहते हैं आप जाओगे खूब स्वस्थ हो तो भी कोई न कोई बीमारी डॉक्टर महाराज जी कहते हैं कोई न कोई बीमारी डॉक्टर बता देगा क्यों बीमारी बताने के लिए तो डॉक्टर बैठा है और ग्रह चक्र बताने के लिए ही ज्योतिषी बैठे हैं तो उनकी तो ड्यूटी है उनको तो वो करना पड़ेगा पर यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि श्री राम नाम जो दिन में रात्रि में जब करते हैं उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता है उनका सर्वविध सौभाग्य होता है जो दो अक्षर का आश्रय लेते हैं उन्हें गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें सरस्वती में भी स्नान करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें नर्मदा और यमुना सिंधु पुष्कर केदार आदि तीर्थों में जाकर स्नान करके उनके पवित्र जलपान की आवश्यकता नहीं है जो राम इन दो अक्षरों का आश्रय लेकर के अपना कालक्षेप करते हैं गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुस्तरे केदारे सूदकम कीतम राम इत्यक्षरद्व जो राम नाम इन दो अक्षरों का आश्रय ले लिया धरती के सारे पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया और सारे पवित्र तीर्थों का नदियों का उसने जल पी लिया उसने दान कर लिया कोई दान उसका बाकी नहीं है सारे यज्ञ उसने कर लिए हुतम कोई तपस्या बाकी नहीं तेन दत्तम हुतम तप्तम सब तब तप कर लिया सदा विष्णु समर्चिता भगवान की सम्यक अर्चना कर ली किसने बोले जिहुआग्रे वर्तते यक्षर द्वयम जिसकी जिहुआ के अग्रभाग पर दो नाम राम ऐसा विद्यमान रहता है आगे कि अहो भाव्यं अहो भाव्यम्य अहो भाग्यम यीमद्रभूगमान संयते अहो भाग्य अहो भाग्य अहो धन्य है उनके भाग्य धन्य है उनके भाग्य धन्य है उनके भाग्य बार बार कहा जा रहा है कौन के भाग्य धन्य हैं कौन महाभाग्यशाली हैं बोले जिनकी श्री राम नाम में रति हो गई है श्री महाभाग्यशाली हैं क्यों इतनी महिमा इन दो अक्षरों की बोले राम नामांश तो जाता ब्रह्मांडा कोटि कोटि सह करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड श्री राम नामांश से प्रकट होते हैं राम नामनी परे धाम ने संिता स्वामी सह राम जी के नाम में अनंत कोट ब्रह्मांड स्थित हैं अपने स्वामियों के सहित और अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्थित हैं स्वाभाविकी ज्ञान कर्म और उपासना की जो शक्ति है वो सब राम नाम से ही प्रकट है राम नाम के अंश से प्रकट है स्वाभाविकी तथा ज्ञान त्रयाद्या शक्त स्वभाव रामनामाश तो जाता सर्वलोकेश पूजिता इसलिए महाराज जी लिखा है कि भगवान शिव काशी में जिस राम तारक महामंत्र का उपदेश करते हैं उसकी उपमा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है ऐसे श्री रघुनाथ जी के पवित्र राम नाम का हम आश्रय लेते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय महारद जी रामोत्तर तापरी उपनिषद में लिखा है बहुत सुंदर वाक्य श्लोक है उसमें लिखा है मन्वर सहस्रई जपहो मचना ततः प्रसन्नो भगवान श्रीराम प्राक भगवान, भगवान शिक्षक ने विचार किया कि मैं अपने भजन के लिए किसी उपयुक्त स्थल का निर्माण करूं तो भगवान शंकर ने शंकर ने अपने त्रिशूल को स्थापित किया और त्रिशूल के अग्र भाग पर अपने मन संकल्प से सच्चिदानंदमयी शिवमयी काशीपुरी की प्रतिष्ठा की पंचक्रोशात्मिका काशी की प्रतिष्ठा की ये पंचक्रोशात्मिका जो काशी है वो संपूर्ण काशी ही ज्योतिर्लिंग है केवल बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है संपूर्ण काशी ही ज्योतिर्लिंग है आपने सुना है ठाकुर रामकृष्ण परमनसेव जी जब प्रथम बार काशी गए तो उन जवानों में साधन नहीं थे जल मार्ग ही थे प्राय तो नौका से गंगा जी के माध्यम से वो पहुंचे थे तो उन्होंने काशी में प्रवेश करने से वो एकदम विकल हो गए कि हम कैसे काशी में प्रवेश करें क्यों बोले संपूर्ण काशी ज्योतिर्लिंग तो के रूप में दिखाई पड़ रही है मैं शिवजी पर अपना पैर कैसे रखूं ठाकुर रामकृष्ण परमंश देव जी भाव समाधि में चले गए समाधि लग गई ऐसी दिव्य सच्चिदानंदमयी शिवस्वरूप काशी को भगवान ने प्रकट किया और काशी में रहकर भगवान शिव ने हजारों मनवंतरों तक श्री राम नाम का जप श्री राम मंत्र से आहुति और श्री राम जी का अर्चन किया एक हजार मनवंतर नहीं मनवंतर सहस्त्री तू सह ही में बहुवचन है हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने श्री राम नाम का जप श्री राम तारक का जप श्री राम तारक से आहुति, श्री राम तारक से भगवान का अर्चन किया भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए बोले हे भगवान शिव आपका जो अभीष्ट हो वह आप हमें बताएं, हम अवश्य ही उसे प्रदान करेंगे तो भगवान शंकर बोले की महाराज आप प्रसन्न है, हैं बड़े अच्छे हैं तो मणिकर्णिका में अथवा काशी में कहीं भी मणिकर्ण कर्ण्याम ममक क्षेत्र ये सब राम तापमी उपनिषद के मंत्र हैं मणिकर्ण्याम ममक क्षेत्र गंगाया तटे पुनः मृतते देहि तजोर मुक्तिर ना तो मैं यही वर मांग रहा हूं काशी में गंगा तट पर मणिकर्णिका क्षेत्र में कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाए तो वह संसार चक्र में न पड़े उसका मोक्ष हो जाए यही मुझे वर चाहिए और हे भगवान मेरी एक इच्छा और है कि आप इस क्षेत्र को त्याग कर कभी कहीं न जाए वैसे तो आप सर्वत्र हैं पर इस क्षेत्र में आपकी विशेष स्थिति रहनी चाहिए भगवान श्रीराम बोले कि ठीक है तो हम अभिमुक्तेश्वर के रूप में यहां सदा सर्वदा निवास करेंगे काशी के कणकण में मेरा निवास होगा आप लोग विश्वनाथ जी गए हैं काशी काशी विश्वनाथ जी के निकट ही अभिमुक्तेश्वर लिंग है भगवान भगवान का अभिमुक्तेश्वर भगवान है अविमुक्तेश्वर का अर्थ है वो काशी छोड़ के कभी जाते नहीं अब वहां आप जाओ तो तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ जी के गुरु हैं क्या कहते हैं कि विश्वनाथ जी के गुरु हैं वहाँ लोग यही बताते हैं पुजारी अर्चक पंडा यही कहते हैं अभिमुक्तिश्वर कौन है बोले उनकी जरूर पूजा कर देना पहले क्यों बोले गुरुजी हैं विश्वनाथ जी के तो उनकी पूजा नहीं होगी तो यहाँ पूजा स्वीकार नहीं होगी हम सोचते थे विश्वनाथ जी के गुरु कौन है तुम त्रिभुगण गुरु वेद वखाना अब समझ में आया कि वो गुरु अविमुक्तेश्वर साक्षात श्री राम ही अविमुक्तेश्वर हैं वो गुरु रूप हैं पूज्य हैं इष्ट हैं भगवान श्री राम ने कहा अथ सहोवाच श्री राम श्री राम जी ने कहा क्षेत्रेत्र तब यत्र युवा पि कृमिक कीटादेव प्यासु मुक्ता संत न जानेता आपके इस क्षेत्र में आपने इतना भजन किया है कि राम नाम की महिमा से इस क्षेत्र में कीट पतिंग भी कहीं मर जाएंगे काशी क्षेत्र में तो वे भी मुक्त हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है ये अभिमुक्त क्षेत्र सभी मुक्ति क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ है अभिमुक्त तब क्षेत्र सर्वेशा मुक्ति अहम सन्निहितस्तत्र तत्व पाषाण प्रतिमा दिशु यहाँ की जितने प्रतिमाएं हैं उन सब में चाहे किसी देवी की हो देवता की हो किसी की क्यों न हो समस्त प्रतिमाओं में मेरी नित्य सन्निधि रहेगी जो ब्रह्मा जी के द्वारा सदक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करेंगे अथवा जो शिव जी के द्वारा आपके द्वारा सदक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है तत्व व वा ब्रह्मणों ये लभंते षक्षरम जीवन तो मंत्र श्रद्धा सिर मुक्ता मं प्राप्व तो जीते जी जन्म सिद्ध हो जाएंगे और मरने के बाद मुझे प्राप्त हो जाएंगे मुमूर्षो दक्षिणे कस्यापि कर्णे तो यम समुक्त भविता शिव मरणासन प्राणी के दक्षिण कर्ण में आप जब मेरे नाम महामंत्र का उपदेश करेंगे तो समझ लेना कि वह तो अब संसार चक्र से छूटने वाला ही है मुक्त होने वाला है इस अभिमुक्त क्षेत्र में जो आकर के मेरे श्री राम तारक मंत्र का जप करेंगे कहते हैं वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएंगे इतने इतने श्लोक है की हम आपको क्या बता में? हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल आप लोग कहेंगे कि ये सब आप क्यों सुनाने लग गए इसलिए सुनाने लग गए कि अब ये बात कहने वाले हैं उसकी भूमिका में ये बात सुनाई हमने अब भूमिका में भी पूरी बात नहीं सुनाई है, बिल्कुल इतनी सी बात सुनाई है पारावार तो को कोई है ही नहीं नाम प्रसाद सम अभिना राजू अमंगल बल प्राधि नाम प्रसाद अभिना राजू अमंगल बल राहिमा नामाश्रयी नामाश्रय की महिमा और नामाश्रयों की महिमा बोले नाम के प्रसाद से भगवान शिव अवना को प्राप्त हैं यद्यपि उनका बाह्यवेश अमंगल के जैसा प्रतीत होता है अब अस्थि की माला धारण करना यह कोई मंगल की चीज नहीं है माला धारण करना यह कोई मंगल की वस्तु नहीं है भस्म रमाना चिता भस्मा लेपह ये भी कोई मंगल की वस्तु नहीं है लेकिन ये सब अस्थियों की माला मुंड माला और चिताभस्म ये शिव जी क्यों धारण करते हैं इसके दो हेतु हैं एक हेतु तो ये है कि श्री राम नाम की महिमा का बोध कराने के लिए करते हैं कि संसार में हड्डी को चिता भस्म को इनको छू करके किसी देह को छूकर नहाना पड़ता है और ऐसी अपवित्र वस्तुएं देख लो मैं अपने शरीर पर धारण करता हूं लेकिन जब मैं कीर्तन करते हुए तांडव नृत्य करता हूं तो मेरे जटामंडल खुल जाता है और मेरी जटाएं जब शरीर से स्पर्श होती हैं और जब मेरे शरीर की वह भस्म झड़ती है तो ब्रह्मा नारद शिव सनकादि सिद्ध बड़े बड़े देवेंद्र महामुनिन्द्र उस रज को अपने मस्तक पर धारण करके कृतार्थता का अनुभव करते हैं ये हरिनाम की कैसी अपूर्व महिमा है जो अमंगल वस्तु थी वो नाम महिमा से परम मंगलमयी हो गई तो नाम महिमा का ज्ञान कराने के लिए ऐसा करते एक भाव दूसरा भाव ये है कि सामान्य किसी विमुख की हड्डी या उनके भस्म को वे धारण नहीं करते हैं देखने में ऐसा ही लगता है लेकिन ऐसा नहीं ऐसे नाम निष्ठ भक्त जिन्होंने इतना अधिक नाम का आश्रय लिया है कहते ना इतना अधिक मियादी बुखार हो गया कि हड्डी में घुस गया बुखार ऐसे ही भजन करते करते जिनका भजन हड्डी में प्रविष्ट हो गया जिनकी अस्थियों से भी भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है ऐसे नामनिष्ठ संतों के अस्थियों को भगवान शिव धारण करते हैं उन हड्डियों से नाम कीर्तन का श्रवण करने के लोग से और उन भक्तों के आलिंगन के लोग से इसी वृंदावन की घटना है ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा वृंदावन विराज रहे थे साधन कर रहे थे उसी समय वृंदावन कुंभ आया जिसको बैठक कुंभ कहते हैं और उस कुंभ में ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जा रहे थे तो सहसा एक स्थल पर वे रुक गए ये यही क्षेत्र है ये ज्ञानगुदरी बंशी व टिटिया स्थान इसी क्षेत्र की बात है तो रुक गए तो एकदम भाव समाधि में चले गए तो परिकर ने पूछा कि जय जय यहाँ क्या बात है बोले तो यहाँ की भूमि से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है हरे अच्छा हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता बोले तो कान लगा के सुनू तो उस स्थल पर लोगों ने कान लगाया तो उसमें बड़ी तीव्र गति से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये उच्चारण हो रहा था सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं इतनी तेजी से एकदम अजस्त्र नाम का प्रवाह जैसे चल रहा है ये कैसे तब आपने कहा कि यहाँ एक नाम जापक संत की हड्डियां इतनी गहराई पर हैं, उन हड्डियों से ये ध्वनि आ रही है अच्छा तो लोगों ने कहा ठाकुर आपकी आज्ञा हो तो इसको खोदे बोले हाँ तुम्हारी विश्वास नहीं तो खोद लो तो महाराज जी खोदा तो उसको तो हड्डियां मिली और सबने स्पष्ट बिना कान लगाए सबने अस्थियों से महामंत्र की अजस्त्र ध्वनि का श्रवण किया बोले देखो अब सब तो भूमि में समाधि में थी अब खोज दिया है तो इनको यमुना जी के जल में विराजमान कर दो तो ठाकुर ने सब लोगों ने हड्डी लेकर के यमुना जी के जल में विराजमान किया महाभारत में अश्वेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरत और सुधनवा नामक भक्त के मुंड को भगवान शिव ने अपनी मुन्नवाला में स्थान दिया आप महाभारत ग्रंथ को उठाकर उस प्रकरण को पढ़कर देख लेना क्यों बोले युद्ध लीला देखने के लिए वो भी आए थे भगवान शिव ही। तो देखा कि कटे हुए सुरथ के और सुधनवा के मस्तक से ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासिव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण निकल रहा है भगवान शंकर रोने लगे बोले नंदीश्वर जाओ किस मुंड को जल्दी लेकर के आओ मैं अपनी मुंड वाला में स्थान दूंगा और उसी समय भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी को आज्ञा दी थी कि इन भक्त श्रेष्ठों के मस्तक को त्रिवेणी संगम में जाकर समाधिष्ट करो अब आगे आगे तो गरुजी लेके भाग रहे पीछे पीछे नंदीश्वर भाग रहे बड़ी भागदौड़ भई महाराज और अंत में गुरु जी ने त्रिवेणी संगम में दोनों मुंड छोड़ दिए तब तो वहां से नंदीश्वर उठा करके लाए और भगवान शिव ने त्रिवेणी का जल जिससे टपक रहा था ऐसे मुंडों को अपनी माला में स्थान देकर के आनंद विहवल होकर शंकर जी नृत्य करने लगे चिता भस्म धारण करने का भी रहस्य यही है कि उन संतों की चिता भस्म से भी राम कृष्ण हरि प्रकट होता है तो उन उनकी चिता भस्म का आलिंगन करके उन भक्तों के सर्वस्वभूत आलिंगन का सुख भगवान सुख प्राप्त करते हैं तो सहज अमंगल मंगल राती। सहज अमंगल है अमंगल का साज है साज माने सजावट अमंगल की है लेकिन मंगल की राती है तो ये तो शिवजी का एक उदाहरण दिया इसका मतलब है शिवजी तो शिव ही हैं, शिव माने परम मंगलमय लेकिन वस्तुतः हम सब अशिव हैं अशिव हैं अशुभ हैं यदि हम शिवत्व प्राप्त करना चाहते हैं मंगलत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए ये आशय बोले हमको तो ब्रह्मानंद का अनुभव करना है बहुत से लोग कहते हैं ये सब ये हरे रामा हरे कृष्णा और ये झाल मजीरा कूटना ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो जिन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का ज्ञान का अजीर्ण हो चुका है अपच हो चुकी है ऐसे लोग बहुधा कह भी देते हैं अरे क्या है ये सब तो प्राइमरी साधन है कुछ समझते नहीं वेदांत का ही नहीं समझते हैं उपनिषद समझते नहीं ब्रह्मसूत्र समझते नहीं गीता जी किसे कोई लेना देना नहीं तो भैया ठीक है चलो हरे रामा हरे कृष्णा करो झाल मंजीरा कूटो ये प्राइमरी साधन है गोस्वामी जी कहते ऐसा भूल के सुनना मत हाँ स्वीकार मत करना क्योंकि तो ये प्राइमरी साधन नहीं है ये सर्वोच्च साधन है ये प्राइमरी नहीं क्योंकि प्राइमरी वाले साधकों का नाम ही नहीं लिया जा रहा कि जो पाई में सुख सन का मुनि दो सुख सन का मुनि दो नाम प्रसाद सिद्ध मुनि जो भी सब नाम की कृपा से ही ब्रह्मानंद का आस्वादन कर रहे हैं अब सुखदेव जी शनकादिक कैसे कर रहे हैं जिसके व्याख्यान का अवसर नहीं है मन में तो बहुत उत्साह है लेकिन हम नमस्कार करते हैं बोले नाम के प्रताप को तो नारद जी जानते हैं कैसे कैसे जानते नाम के प्रताप कुमार जी पूरे संसार की उपासना हरिहरात्मिका है या तो भगवान शिव के विशेष भक्त हैं या भगवान नारायण के विशेष भक्त हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्य शिव भक्त हैं कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्य श्री हरि के भक्त हैं यद्यपि श्री हरि का भक्त है और शिवजी का भक्त नहीं है तो श्री हरि की भक्ति पूर्ण नहीं है और शिवजी का भक्त है और श्री हरि का भक्त नहीं है तो शिवजी की भक्ति भी पूर्ण नहीं है अरे पूर्ण तो नहीं है उनकी अधोगति होती है ऐसे वाक्य पुराणों में प्राप्त होते हैं इस देश की उपासना हरिहरात्मिका है यहां वृंदावन के मालिक कौन है वृंदावन कलानाथ सुखदौ राधिका कृष्ण भजे हम कुंजगामिन राधा कृष्ण ही कि नहीं ये श्री वृंदावन क्षेत्र में क्षेत्रपाल कोतवाल किसको बनाया भगवान ने इसी मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव श्रीधाम वृंदावन के कोतवाल हैं श्री राधावल्लभ संप्रदाय के परम रसिक आचार्य चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज ने स्वतंत्र पद लिखा है अपनी वाणी में नमो नमो जय रसिक रिझावर वृंदावन कानन कुतवार हे रसिक रिझावर गोपीश्वर महादेव आपकी जय हो आपको प्रणाम है आप वृंदावन कानन के कोत वाले वृंदावन आवे उनका दर्शन न करे तो वृंदावन की यात्रा पूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथ जी तो मालिक हैं अब वहाँ खजानशी कौन है कोने, मुखिया कौन है त्रिलोकनाथ महादेव की लोकनाथ बाबा हैं कि नहीं आप तो जगन्नाथ पुरी के हैं ना? हमने ऐसा जगन्नाथ पुरी के ही जगन्नाथ जी के अर्चकों से ही हमने सुना है कि जगन्नाथ जी की झूठी शपथ लोग खा जाते हैं यद्यपि नहीं खानी चाहिए लेकिन मौका पड़े तो जगन्नाथ जी की सौगंध खा जाएंगे झूठी अरे वो कालिया तो अपना है कोई बात नहीं इनकी खा लो और उनको कहो कि तुम लोकनाथ बाबा को साक्षी दे के बोले फिर झूठ नहीं बोले फिर झूठ नहीं बोलेंगे जगन्नाथ जी की चावी तो लोकनाथ जी के हाथ में है ये जहां भगवान श्री हरि प्रधान है वहां शिवजी किसी न किसी रूप में प्रधान रूप में विराजमान है जहां शिवजी प्रधान रूप में है वहां भगवान श्री हरि किसी ने किसी रूप में विराजमान अभी आपने सुना काशी में विश्वनाथ जी के सम्मुख ही प्रभु अभिमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान कितने भी, भी लक्षण बात तो महाराज जी ये देश की उपासना हरिहरात्मी का है या तो हम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं या भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन नारद जी ने नाम का प्रताप जाना केवल नाम का आश्रय लिया उससे क्या हुआ बोले सारा संसार जो है सारे संसार के प्रिय श्री हरि और शिवजी हैं और नाम महाराज की कृपा से श्री हरि के प्यारे नारद जी हैं और श्री शिवजी के भी प्यारे नारद जी हैं नारद जी को हरिहर प्रेम करते हैं सब हरिहर से प्रेम करते हैं लेकिन हरिहर नारद जी से प्रेम करते हैं क्यों करते हैं नारद जी से प्रेम क्योंकि श्रीमन नारायण नारायण नारायण गजमन नारायण नारायण ने प्रतापू जगप्रिय हरी नाम जापकों का उदाहरण दे, दे, दे, दे रहे हैं नारद जी का उदाहरण दे दिया शंकर जी का उदाहरण दे दिया अब उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद जी का भक्त श्रोवणी हो गए प्रहलाद जी स्मरण तो अनेक भक्तों ने किया लेकिन प्रियादास जी कहते सुमिरन सांचो कियो लियो देख सभी में सच्चा स्मरण प्रहलाद जी ने किया जो अपने आराध्य को सब में देखी है स्मरण की पूर्णता क्या है सब में भगवान को देख लेना यही सच्चा स्मरण है इसके पहले स्मरण बाधित हो जाएगा आप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं उसी इसमें सामने से कुत्ता आया अब हमारी जिह तो राम राम बोल रही है पर हमारे मन में कुत्ता शब्द आ गया आंख ने बुद्धि ने सब ने निश्चय करके कहा कि ये कुत्ता है इसका मतलब है राम जी भूल गए और कुत्ता याद आ गया ये समझे तो नाम स्मरण काल में भी यदि भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे का अनुभव किया तो स्मरण काल में भी विस्मरण हो जाएगा और जब सब में वही हैं, श्री नामदेव जी ने कुत्ते में भी बिठल भगवान को देखा अग्नि की लपटों में भगवान को देखा भूत प्रेत में भी भगवान को ही देखा सब में भगवान को देखा श्री नामदेव जी महाराज ने इसलिए नाभाजी महाराज ने कहा कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहर दास की या तो प्रहलाद जी की निष्ठा का निर्वाह हुआ या कलिकाल में श्री नामदेव महाराज की निष्ठा का निर्वाह हुआ प्रहलाद जी की कोटि का भक्त माना है नाभाजी ने नामदेव जी को सब में भगवान को देख लिया भगत सिरो मणि भेद प्रहलाद देखो, देखो, देखो। महाभागवतों में प्रहलाद जी की गणना है स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मीर भयम सात में हैं द्वादश महाभागवतों में प्रहलाद जी और परम भागवतों में महाभागवतों में सात में हैं और परम भागवतों में एक नंबर पे हैं प्रहलाद प्रहलाद नारद परा करी व्यासाबरीश सुकशौन कभी रुक्मा गदाजुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्या मान परम भागवतांडमान देखिए आदि में प्रहलाद जी और अंत में भीषण जी आदि में दैत्य कुल के प्रहलाद जी और अंत में राक्षस कुल के विभीषण कितना विचित्र संपुट है आदि में दैत्यकुल और अंत में राक्षस कुल इसका मतलब है दैत्य राक्षस भी राम राम करके पवित्र हो जाते हैं संत श्रोवणी भक्त श्रोवणी परम भागवत हो जाते हैं तो तुम भगवान नाम का आश्रय लोगे तो तुम्हारा तुम्हारा परम कल्याण क्यों नहीं होगा और ध्रुव जी का उदाहरण देते ध्रुव सगला हरिनाम अचल अनूपम ठा गलानी से युक्त तो होकर के ध्रुव जी ने नाम का जप किया आज भी ध्रुवलोक में वे विराजमान हैं महाराज काल के सिर पर पैर रखकर के ध्रुव जी भगवान के धाम को पधारे सतयुग के भक्तों में प्रथम मनवंतर स्वयंभूम मनवंतर के सतयुग के भक्तों ने ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रखकर के भगवान के धाम को गए मृत्योह मूर्धि पदम दत्ता आरुरोहातम विहम और इस 28वें चतुर्वी के कलिकाल में श्री तुकाराम महाराज ऐसे भक्त हुए जो सदैह काल के स्तर पर पैर रखकर सदैह भगवान के धाम को गरुड़ पर विराजमान होकर के गए ये कितना विलक्षण उदाहरण है नाम तुकाराम महाराज ऐसे न गए होते तो ध्रुव जी के सदेह वैकुंठ गमन को लोग झूठा मानते ध्रुव जी के वैकुंठ गमन को प्रमाण किया श्री तुकार महाराज ने बोलो श्री तुकार महाराज की है और हनुमान जी का तो कहना ही नहीं तुमरी पवन सुतपा तो सर्व तंत्र स्वतंत्र अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्मर पर ब्रह्म भगवान श्री राम को नाम के आश्रय से उनको अपने अधीन कर लिया अपने वश में कर लिया ये तो बड़े बड़े हो गए अब अबले सबसे छोटे बताओ सबसे बड़े बता दे और सबसे छोटे बता दिए तो बीच के तो अपने आप पर आ जाएंगे बीच के की कहने की जरूरत नहीं भैया जी सबसे बड़े कह दिए और सबसे छोटे कह दिए अधनाधम अधन कह दिए और सर्वोच्च कह दिए तो बीच के तो सब स्वभागे अपितु अजामिल गजगन काऊ भय भयु हरिनाम प्रभाव अजामिल जी गजेंद्र भक्त गणिता ये सबके सब, सब हरिनाम के प्रभाव से मुक्त हो गए अब अजामिल का चरित्र हम कहें गजेंद्र भक्त का चरित्र कहें गणिका का चरित्र कहें तो बहुत समय चाहिए और ये सब कथाएं आप पुराणों में सुन ही चुके हैं अनेकों बार पर गणिका के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं पद्म पुराण में इसका चरित्र विस्तृत है जीवंती नाम की वेश्या थी। कौन क्या नाम था जीवंती बड़ी रूपवती गुणवती थी बड़ा मधुर कंठ था उसका बड़े बड़े श्रीमंत लोग राजा महाराजा लोग उसके पास आते थे बहुत धन था पर बुढ़ापा तो किसी को छोड़ता नहीं बूढ़ी हो गई बूढ़ी बेच्या को कौन पूछे समय कटना मुश्किल था बहुत धन था घर में अब समय पास नहीं होता था अब कोई महात्मा थोड़ी के लोग सत्संग करने जामे उनसे पुचारी अकेली रहती थी नौकर चाकर घर में बस और कुछ नहीं एक बहेलिया तोता बेच रहा था पिंजरा सह तो उसने एक तोता खरीद लिया कि तोते के साथ ही अपना समय पास करूंगी तोता खरीद लिया सौभाग्य की बात है ठाकुर जी किस जीव का कैसे कल्याण करते हैं? वो तोता किसी हरिभक्त वैष्णव के घर का तोता था पिंजरे से उड़ गया था बेहलिए के पकड़ में आ गया और वो फिर किस बिर के यहाँ आ गया अब वो तोता वैष्णव के घर का तोता था उसको भगवान नाम कीर्तन का भगवान नाम जब का अभ्यास था वो तो तोता बेच के चला गया और बिश का बहुत सीखा पड़ा तोता है बहुत अच्छा तोता है बेस्या ने कहा मिट्टू पेटा सुग्गा कुछ बोलो तो तोता बोला बाई जी राम राम राम राम सीताराम सीताराम अरे बाबा बहुत मीठा बोलता राम राम मिठू सीताराम राम राम अच्छा मिठू और कुछ बोलो बोले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वाह नारायण नारायण वाह अच्छा मिठू लो ये खा लो फल आप तो ठीक हो ना तृप्त हो अब कुछ और सुनाओगे और कुछ याद है गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद कृष्ण कृष्ण अरे वाह अब उसको तो बढ़िया काम मिल गया उस तोते को खिलावे तोते के साथ कीर्तन करे उसको नाम महिमा का बोध नहीं अच्छा लगता था कालांतर में दोनों की मृत्यु आ गई तोते की भी मृत्यु का समय आ गया भगवान की बनाई व्यवस्था है उस गणिकाभक्ट का भी अंतिम क्षण आ गया रुग्ण तो बिचारी थी तोता की उसमें ममता हो गई थी तोता सोचता था कि मैं तो पिंजड़े में बंद हूं ये मर रही है ये मर जाएगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा अच्छा है मेरे भी प्राण छूट जाए तो तोता ने भी खाना पीना बंद कर दिया बेस्या ने भी खाना पीना बंद कर दिया तोते में ममता थी बेस्या की उसने अंत में कहा जीवंती ने बेटा अब मैं बचूंगी नहीं मैं मर जाऊंगी कुछ तो बोल बेटा बोले बाईजी राम राम बोले मिट्ठू राम राम राम राम कह के तोता ने प्राण त्याग दिए राम राम कह के जीवन की वेशिया ने प्राण त्याग दिए और सुबह पड़ावत गणिका तारी तरगे सदन कसाई संतवाणी में लिखा है अपितु अजामिल गजी गणिका भय हरि नाम प्रभाव अब अंतिम बात लिख रहे हैं कलम तोड़ कलम तोड़ जानते हो कलम तोड़ का मतलब है जिसके लिखने के बाद अब लिखने की आवश्यकता ही न रह जाए ऐसा लगता है नाम महिमा की चौपाई को लिख के गोस्वामी जी ने कलम को भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया होगा बहुत सुंदर चौपाई आप सबको याद है कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई का गान नहीं कर सकते इससे बड़ी नाम महिमा क्या होगी परम श्रद्धे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कृपा करके बताते थे कि हमने नाम महिमा के अनेक ग्रंथों को पढ़ा तो रामचरित की नाम वंदना के प्रकरण की दो चौपाइयों को पढ़ने के बाद पढ़ने लिखने की वासना सर्वदा के लिए शांत तो हो गई और समझ में आ गया अब कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं अब तो केवल हरिनाम करना है एक तो चमुजुग चु नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपाऊ एक ये चौपाई और दूसरी कहूं कहा लगी नाम बढ़ाई राम न थक नाम गुण गाई ये दो चौपाई पढ़ने के बाद बोले हमारे पढ़ने लिखने की बड़ी इच्छा रहती थी बहुत तो पढ़ते थे सब पढ़ना लिखना बंद हो गया केवल हरि नाम में लग गए बोलो भक्तवत् चल भगवान की एक दोहाज करते हैं ये दोहा कर, बोल करके आज की कथा हमने बड़ी संक्षिप्त की है क्योंकि हमको ठीक समय से ही पूर्ण करने का आज मन है नाम राम को कलप तरु कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी कहते भैया राम जी का नाम तो कल्प वृक्ष है आप जो चाहोगे सो नाम हरिनाम के नीचे बैठोगे हरिनाम की छाया में बैठोगे जो चाहोगे सो मिल जाएगा और कली कल्याण निवास कली राम नाम कल्पतरु कलयुग में इसका मतलब ये नहीं कि अन्य युगों में नहीं कलयुग में विशेष क्योंकि नाम को छोड़कर दूसरे साधन किसी ने किसी दोष से ग्रसित हैं केवल नाम ही ऐसा साधन है जो सर्वथा निर्दुष्ट साधन है इसमें कोई दोष नहीं आज पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे अपने प्रवचन में बहुत अच्छी बात लगी वो कह रहे थे कि ये जितने साफ विमोचन आदि है ना ये सब वैदिक मंत्रों में है ये इस दिशा की ओर करो वहां मत करो यों करो त्यों करो भिन्न पादा अभिन्न पादा बोले ये सब चक्कर वैदिक मंत्रों के लिए है लेकिन भगवान नाम के लिए कोई साप विमोचन नहीं है क्योंकि जो कामनाओं की पूर्ति के साधन थे रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति के साधन थे उनको सुरक्षित करने के लिए ऋषियों ने शापित किया इसलिए उनका उत्कीलन साफ विमोचन आदि होता है पर जीवों के परम कल्याण के साधन को उन्मुक्त रखा और वो परम साधन का जीवों के परम पर कल्याण का साधन है श्री हरि नाम। बोलो श्री हरिनाम महाराज की जय कहते कल्याण का निवास है श्री राम नाम कल्याण नाम निधानम कल्याण का निधान है कहते भैया अब हम तो बहुत अधमाघम है गोस्वामी जी अपने लिए कह रहे हैं बोले हम तो भांग के जैसे निकृष्ट थे जो सुमिरत भयो भांग थे तुलसी तुलसीदास यहाँ भांग की बड़ाई नहीं कर रहे हैं तुलसीदास जी भांग के जैसा अपकृष्ट निकृष्ट में था आप लोग कहेंगे ये वैदिक लोग शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो विजयन धनु कप्रदिनो विशल्यो वाण वा उत अने सन्नस जा इखब आभूरस ये मंत्र बोल करके शंकर जी को विजया भांग अर्पित करते हैं अरे भाई शंकर जी को अर्पित कर पूजा का विधान एक ठीक है पर तुम्हें तो हरिनाम का ही अमल करना चाहिए गांजा भांग अफीम ये सब नशा नहीं करना चाहिए भांग नहीं खानी चाहिए उत्तम पक्षी ये क्योंकि प्राण जो है वो ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं एक हमारे बड़े प्रेमी महात्मा है नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं सुनने में आ जाता है हमारे बड़े प्रेमी महात्मा बड़े अच्छे संत हैं तो हम लोग जा रहे थे गांधी धाम गांधी धाम है कच्छ में तो उनके आश्रम होकर के निकले हमारे साथ त्यागी जी और सब संत थे साथ में तो उन्होंने कहा महाराज जी आप स्नान संध्या का समय है आपका सायंकालीन तो आप गौशाला है मंदिर है विद्यालय है स्नान संध्या कर लें ठीक है स्नान तो करना ही था रास्ते में गाड़ी से जा रहे थे तो वहां स्नान किया संध्योपासन किया और उन्होंने गरम गरम भजिया और बढ़िया काढ़ा पिलाया अब ये तो पता नहीं था कि भजिया में क्या चीज है पर भजिया में विजया थी भांग थी अब भांग है ये पता चलता तो शायद हिसाब से ही खाते पर महात्मा लोग तो महात्मा लोग कुछ अरे महाराज स्वामी जी बहुत अच्छी बनाई पकौड़ी और भजिया बहुत बढ़िया बनाया हम लोगों ने कु खाया खाने के बाद चले बोले आज महाराज और जाति कथा कहनी है वहां गांधी धाम में जाके वहाँ प्रवचन करना है वो पूरा मंच तैयार और वो स्वामी जी बोले कि आज महाराज जी इतना आनंद आएगा सत्संग में क्या कहना हमने कहा भाई आनंद तो सत्संग में आता ही हमें पता नहीं कि आनंद किस चीज का आएगा सत्संग में अब गाड़ी चल रही तो हमारे साथ जगदीश बाबू जी बोले की ये वो कोई ट्रेन वगैरह जा रही थी बोली तो ये आकाश में ये क्या चल रहा है आकाश में तो कुछ नहीं चल रहा है ये तो रेल चल रही है नहीं नहीं नहीं, नहीं आकाश में ऐसे ऐसे उड़ रही है ये क्या है? तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अब वहां जाते ही क्या हुआ कि हम तो जैसे यहां व्यासपीठ पर बैठे हम तो जाते हमको बिठा दिया हम बैठ गए और तो हमारे साथ वाले जितने संत थे जैसे वृंदावन में ज्ञान वही रात जो एकदम अंतिम श्वास ले रहे हैं ऐसे ही एक तरह त्यागी जी पड़ गए एक जगह बाबूजी जी पड़ गए सब चारों ओर हमारे लेट गए सब जी तीन रोज सर तीन रोज सर हाँ सब चारों ओर लेट गए ठाकुर जी की कृपा से हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ भगवान की चर्चा करनी थी भगवान की चर्चा की लेकिन लगा जरूर की हाँ ये कुछ न कुछ तो सब भाव समाधि में चले गए भाव राज्य में चले गए भगवान फिर उठा करके द्यारू बनके तैयार से किसी ने द्यारू भी नहीं की सबको उठा करके लिटाना पड़ा सबको भैया हंसी के लिए नहीं बता रहे हैं नशा करके कोई करता है कि हम भजन करते हैं सेवा करते हैं वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है संत कबीर जी का वचन है अमली होके धरे ध्यान और ग्रही होके कथे ज्ञान और साधु होके कूटे धग कहे कबीर ये तीनों ठग ऐसी बातें लोग बोल नहीं सकते मंचते पर हमने तो पहाड़ी बाबा से सुना है कबीरदास जी की बाणी फकड़ों की बाणी अमली होके धरे ध्यान नशा करके कोई कहता है हम तो ध्यान लगाते हैं समाधि लगाते हैं कु ठग है अमली होके धरे ध्यान और ग्रही हो के कथे ज्ञान लड़के बच्चे पैदा कर रहा है संसार में यहां तक डूबा है और खूब उत्तम ज्ञान वैराग्य का उपदेश करता है कि सब संसार सार है कहीं कुछ नहीं है मिथ्या है सर्वम मिथ्या सर्वम मिथ्या अरे मिथ्या तो तुम इसी में क्यों लगे हुए हो ग्रहाशक्त विषया सक्त, सक्त पुरुष होकर के ज्ञान वैराग्य का वर्णन करे और साधु होके टूटे भग विरक्त साधु सन्यासी होकर सकाम भाव से स्त्री का स्पर्श करता है तो कहे कवि ये तीनों ठग ये तीनों ठग इसलिए भैया जही सुमृत भयो भांग मैं तो भांग के जैसा निकृष्ट था लेकिन भांग जैसा निकृष्ट तुलसी आज तुलसी के पौधे के समान आदरणीय हो गया तुलसी के जैसा आदर और किसका है तुलसी के जैसा आदर तो तुलसी जी का ही है बोलो तुलसी महारानी जय जही सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास यहीं अपने प्रवचन का हम विराम करते हैं आरती करें श्री राम जय राम जय जय राम